चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है उसके उपरांत क्या होता है उसको बताएंगे तद अवस्थे चेत उस निरुद्ध अवस्था में स्थित चित्त के होने पर या चित्त के उस निरुद्ध अवस्था में अवस्थित हो जाने पर विषयाभाव विषय का अभाव हो जाने से चित्त जब निरुद्ध हो गया तो जो विषय नहीं रहते हैं अब सम्प्रजात में जो तत्व ज्ञान कर रहा था वे भी नहीं रहते हैं ऐसी अवस्था में बुद्धि बोधात्मा पुरुष बुद्धि का जानने स्वरूप वाला बुद्धि बोधा आत्मा आत्मा यहाँ स्वभाव शब्द में है बुद्धि बोधा यानी बुद्धि का बोध जानने वाला तो बुद्धि के स्वरूप को जानने वाला आत्मा या जानने के स्वभाव वाला पुरुष पुरुष किम स्वभाव किस स्वभाव वाला होता है यानी जो जीवात्मा का स्वभाव है वो हर समय जानते रहना है कभी भी उसको ज्ञान का अभाव स्वीकार नहीं होता है वो बेहोश नहीं होना चाहता है कभी भी अपना ज्ञान बंद हो जाए ऐसी उसकी कभी भी नहीं होती इच्छा स्वीकार नहीं करता है हर्ष में ज्ञान होते रहना चाहिए इसीलिए उसको कहा है और वो ज्ञान क्या होता रहता है बुद्धि का होता रहता है बुद्धि मतलब अभी जैसे आपके पास इसमें जो घड़ी लगी है दिख रही है ना तो घड़ी का जो ज्ञान हो रहा है ये क्या है बुद्धि है घड़ी का ज्ञान होना घड़ी विषय से, से संबद्ध ज्ञान इसका ही नाम बुद्धि है तो घड़ी का हो रहा है इधर देखेंगे तो पंखे का हो रहा है फिर थोड़ा सा मुड़ेंगे तो दीवार का हो रहा है और मुड़ेंगे तो और किसी चीज़ का होगा तो ये जो बदलता बदलता हुआ सो ज्ञान है इस ये बुद्धि है तो जीवात्मा को यही ज्ञात होता रहता है अब कह रहा है कि जो जीवात्मा इस बुद्धि को हर समय जानने वाला है अब इसमें थोड़ा सा और स्वरूप जानना हो बुद्धि का तो अब कई बुद्धि को पहले मिलाइए घड़ी बुद्धि एक पंखा बुद्धि एक दीवार बुद्धि एक ये सभी बुद्धि है लेकिन इनमें आपस में भेद है तो जो भेद है वो तो विषय का है लेकिन इन भेदों में भी एक अभेद की स्थिति है वो जो अभेद की स्थिति है वो है बुद्धि वो बुद्धि का अपना स्वरूप है और दूसरा दृष्टांत लीजिए यहाँ पर आपको प्रकाश दिख रहा है सफेद सा कुछ यहाँ पर भी वही सफ़ेद सा कुछ दिख रहा है यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है लेकिन यहाँ तो क्या है वो भूरा सा दिख रहा है यहाँ पर काला सा दिख रहा है यहाँ नीला है यहाँ काला है यहाँ सफ़ेद है तो इन काले नीले सफ़ेदों के साथ साथ एक जो सफ़ेद सी स्थिति है सभी पर समान सी है हाँ वो चमक जो है वो तो प्रकाश है लेकिन ये सब जो दिख रहे हैं ये प्रकाश से भिन्न है लेकिन वैसे सामान्य रूप से देखेंगे तो प्रकाश नहीं दिखेगा यही काले पीले अलग अलग ही दिखेंगे तो दृश्य और दृश्य को दिखाने वाला प्रकाश दोनों यहीं पर हैं तो जैसे इन दोनों में भेद है और वो भेद क्या है ये भिन्न भिन्नों में के साथ वो एक ही तरह का है ये नीले पीले तो आपस में भिन्न भिन्न है पर इन सभी नीले पीले के साथ एक जो सफ़ेद है वो सब में एक जैसा ही है तो वो इन नीले पीले से भिन्न हो गया ना एक ऐसा पदार्थ जो सभी के साथ संबद्ध है और एक ऐसा जो आपस में एक दूसरे से नहीं है संबद्ध तो बुद्धि में और विषय में ये स्थिति होती है विषय यानी बुद्धि बिना विषय के नहीं भाषित होती है कोई भी जो ज्ञान होगा वो निर्विषय नहीं होता है हर समय विषय से युक्त होता है लेकिन ज्ञान हर समय विषय से भिन्न होता है बिना विषय के ज्ञान नहीं होता है लेकिन ज्ञान विषय से भिन्न होता है दोनों एक नहीं होते जैसे सारे के सारे पदार्थ प्रकाश में ही दिखते हैं रंग काले पीले आदि जितने भी रंग हैं वो सभी प्रकाश में ही दिखते हैं लेकिन वो प्रकाश नहीं है प्रकाश उन सब से भिन्न है तो ऐसे ही बुद्धि में और विषयों में भी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन वो हैं अलग तो यहाँ पर क्या लेना है पुरुष जो है उस बुद्धि का केवल जानने वाला जैसे आँख प्रकाश को पकड़ रही है और इसके रूप को काले पीले को भी पकड़ती है तो अलग से दोनों को पकड़ती है यह तो आत्मा भी विषय को भी पकड़ता है ज्ञान को भी पकड़ता है वहाँ दोनों को पकड़ता है लेकिन सामान्य रूप से उसको एक ही दिखता है लेकिन यहाँ विषय को तो पूरा अलग कर दिया क्योंकि वो दूसरे पदार्थों का स्वरूप है तो उसको तो हटा दिया अब यहाँ केवल ले लिया है कि बुद्धि बोध आत्मा बुद्धि को ही केवल जानने स्वरूप वाला वो इसलिए कहा गया है कि विषय तो बदलते रहेंगे पर बुद्धि हर समय उसके पास रहेगी कोई कोई बुद्धि नहीं अलग होती है हर समय जानना उसका होता रहता है वो तो कभी नहीं अलग होती है विषय उसके अर्ड बदलते रहते हैं इसलिए विषय बोधात्मा नहीं कहा यहाँ बुद्धि बोध कहा है अब इससे आगे वहाँ जो बुद्धि है ज्ञान है जो कि विषय से भी अलग है पुरुष भी लगभग वैसा ही है ज्याता वो भी किसी और स्वरूप का नहीं है उसका ही स्वरूप जानना ही है ज्ञान जैसा ही है वो बहुत अलग नहीं होता है ज्ञान जैसा ही होता है लेकिन अंतर यह है एक तो क्या है कर्ता है दूसरा कर्म है दो ज्ञान वहाँ काम कर रहे हैं लेकिन एक ज्ञान तो है कर्ता जानने वाला और दूसरा जो ज्ञान है वो कर्म ज्ञात होने वाला दोनों ज्ञानों में अंतर है एक का कर्तृत्व स्वरूप है एक का कर्मत्व स्वरूप है एक ज्ञात हो रहा है और एक ज्ञात कर रहा है इतना अंतर है दोनों में इन वैसे स्वरूप दोनों का एक जैसा ही है ज्ञान रूप ही है दोनों तो इसलिए यहाँ पर कहा कि बुद्धि बोध आत्मा बुद्धि को ही बोधते जानते रहने स्वरूप वाला जो पुरुष है आप विषय नहीं रहेंगे तो कैसा उसको लगेगा यानी प्रकाश ही प्रकाश हो और कोई रूप नहीं हो पदार्थ नहीं हो तो कैसा दिखेगा केवल प्रकाश ही प्रकाश हो और बाकी कोई चीज़ नहीं हो तो कैसा देखेगा उसको कुछ है ऐसा दिखे या कुछ नहीं है ऐसा दिखे? प्रकाश में तो वो घुस ही जाएगा चारों तरफ प्रकाश ही है और कुछ नहीं है उसको तो कुछ नहीं पता लगेगा लेकिन इतना लगेगा कि ये कुछ है विषय रूप में कुछ नहीं पता लगेगा इन ये एक है कुछ इतना लगेगा ये लगेगा उसका हाँ हाँ नहीं जान रहा हूँ ये नहीं लगेगा <get> <heart> हाँ क्या जान रहा हूँ ये नहीं लगेगा पर जान रहा हूँ इतना लगेगा उसको तो, वो ही बता रहा है यहाँ पर उसी को पूछ रहा है किम स्वरूप यानी जब विषय हट जाएंगे तो कैसा लगेगा उसको बुद्धि चित्त कोई नाम यहाँ है योग दर्शन में अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि तीनों के जो लग्न जुड़ के कर्म होते हैं ये जो ज्ञान यहाँ हो रहा है वो चित्त के कारण से ही होता है चित्त में वैसे परिवर्तन होते हैं हाँ उस परिवर्तन के अनुसार ही ज्ञान बदलता है बुद्धि बदलती रहती है अकेली बुद्धि नहीं बदलती है इसलिए जोड़ करके दोनों का काम होता है इसलिए साथ में ले लिया है हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा अर्थ भेद होता है पर वो तीनों लगभग अहंकार है या मन है या बुद्धि है ये तीनों में ज़्यादा भेद ये नहीं करता है यहाँ भी ये वाला अर्थ में जान लेंगे पीछे वाले में मन लेंगे जो चित्त वृत्ति कह रहा है ना ये भी चित्त की वृत्ति है पर यहाँ वो ज्ञान अर्थ लेंगे तो किम स्वभाव है वो पुरुष जो होता है जो हर समय जानने का स्वभाव वाला है उसमें कैसा हो जाता है जब जान कोई विषय ही नहीं है उसके पास तो अब कह रहे हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्म तो अन्य बाही विषय जब नहीं रहेंगे तो वो अपने आप को तो जानता ही रहेगा वो मैं ही और क्या कोई नहीं है तो अकेला हूँ ये तो जान होगा बोलने को तो बोल देते हैं हाँ कोई है कोई नहीं है लेकिन कोई नहीं जो कहने वाला तो रहता ही है ऐसी बाहर के विषय कुछ नहीं है लेकिन मैं जानने वाला हूँ इतना तो रहेगा ही क्योंकि जानना स्वभाव है वो मिट नहीं रहा है एक प्रकार से ये होगा कि स्वयं ही विषय हो जाता है वो स्वयं ही क्योंकि निर्विषय बुद्धि नहीं होती है, नियम है कोई न कोई विषय होगा ही जान बिना विषय के उठता ही नहीं उभरता ही नहीं उभर नहीं सकता तो शेष विषयों का ज्ञान नहीं रहेगा इन वो अपना ज्ञान होगा उसको बस उसका ही नाम है तदा यानी बाह विषयों में सारी वृत्तियाँ जब बंद हो जाती है तो उस समय क्या होता है उसको दृष्टु स्वरूपे दृष्टा के ही स्वरूप में अवस्थान स्थिति होती है स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है ये प्रातिपदिक शब्द है चिति हैदानी उस समय स्वरूप प्रतिष्ठा भवती अपने स्वरूप में स्थित होती है या अपने, अपने, अपने स्वरूप में स्थित वाणी स्थिति अवस्थिति वाली होती है स्वरूप में स्थित उस समय चिती शक्ति होती है शुरू प्रतिष्ठा तदानीम शक्ति और दिष्टान दे रहे कैसी रहती है जैसे यथा कैवल्य कैवल्य में जिस प्रकार से चिती शक्ति रहती है प्रलय में तो क्या होता है वो व्योस रहती है और कैवल्य में मोक्ष में ईश्वर के आनंद में रहती है युक्त रहती है दूसरे अंतर का उसको ज्ञान हो रहा होता है दृष्टु मने दृष्टा का वही हाँ पुरुष अभी केवल इतना ही लिया था इसने कि पीछे जो संप्रजात समाधि में तत्व को देख रहा था वो असंप्रजात में वो आया प्रसंग उसका चल रहा था यानी वो अब कैसा हो जाता है तो उसमें एक अर्थ इतना होगा कि वो अपने आप में हो जाता है अब ये आएगा कि केवल अपने आप नहीं हो सकता है क्योंकि उस उसकी यदि चेतना काम कर रही है तो उसके अंदर जो दूसरा व्यापक पदार्थ है वो भी वहाँ आएगा ज्ञात होगा लेकिन आरंभ में तद बुद्धि अभी नहीं उत्पन्न होगी क्योंकि कोई भी पदार्थ केवल संबद्ध हो तो जब तक उसका ज्ञान नहीं है तब तक वो संबद्ध होने पर भी पता नहीं चलता है जेब में कभी चाबी रहती है ना वो ढूंढते रहते हैं कॉँक रख दिया क्या हो गया कैसे हो गया और फिर होता है अरे तो यही था तो चीज़ का संबंध तो अपने साथ है लेकिन चीज़ से संबंधित यदि बुद्धि नहीं है तो इसका तो उस अवस्था में वो चीज़ नहीं है ऐसे ही होता है वस्तु के होते हुए भी यदि उससे संबंधित संबंधित ज्ञान नहीं हो तो वस्तु का होना और नहीं होना बराबर होता है यानी वस्तु तो नहीं होती है ऐसे हो जाता है अभी भी ईश्वर है लेकिन अभी क्या है उसका ज्ञान नहीं अपने को इसलिए लग रहा है कि ईश्वर नहीं है और कोई व्यक्ति इधर है सांप भी होगा यहाँ पर बैठा होगा बिल में मान लो लेकिन उसका अपने को ज्ञान अभी नहीं है तो यही लग रहा है ना साँप नहीं है लेकिन शाम का अभाव नहीं है संसार में बस अभी क्या है वो उससे संबंधित अपनी बुद्धि नहीं उठ रही है बुद्धि के अभाव में विषय का अभाव दिखता है तो जब तक यानी ईश्वर से संबद्ध ज्ञान नहीं उठ जाएगा व्यापक होते हुए भी ईश्वर है ये नहीं लगेगा अभी तो केवल असम में जाने पर एकाएक उसको ईश्वर भी है ये ज्ञान पहले नहीं उठेगा लेकिन अब मैं हूँ ये तो उठेगा ही उठेगा इसका भाव नहीं है ये भी मैं हूँ यद्यपि इतना जानने के लिए भी उसको शब्द प्रमाण से ये ज्ञान चाहिए जैसे अभी जान रहे हैं ये नहीं अपने आप में तो है ही, ही। लेकिन मैं अपने आप में हूँ ये भी एक नया बार से ज्ञान चाहिए जैसे कोई कहता है यहाँ कोई नहीं है कोई नहीं देख रहा है मुझे ऐसे करते हैं ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है यहाँ कोई नहीं है लेकिन उस उसको ध्यान तब आता है जब कोई बताता है कि तुम तो हो वहाँ तब मानता है हाँ मैं तो हूँ मैं अपने को छोड़ के कह रहा था जो भी था कि अच्छा मैंने तो अपना ध्यान ही नहीं दिया यानी उस स्थिति में जब कोई चोरी कर रहा होता है तो चोरी करते समय अपनी आत्मा भी तो बताती है नहीं कि नहीं करना चाहिए इसको लेकिन फिर भी वो उस ज्ञान को दबाता है दबाने के बाद अब चोरी करता है तो दबाने के बाद वो मान लेता है कि अब मेरी आत्मा मना नहीं कर रही है करने के लिए अगर उसको लगे नहीं कि मना कर रही है अभी यानी मैं नहीं चाहता हूं अंदर से ऐसा इस जान को पहले हटाता है हटाने के बाद अब ये जान उठता है कि हाँ मैं कर लू ये ये वाला जान उठता है तब वो फिर कर्म करता है उससे ऐसे ही जब तक विषय का ज्ञान नहीं होगा उसका अभाव होता रहेगा तो आरंभिक काल में विषयों का अभाव होने पर केवल उसको अपना ज्ञान होगा लेकिन यही कालांतर में जाकर के स्वरूप अवस्था यानी पूर्ण रूप में ईश्वर सहित होगी क्योंकि ईश्वर का उसके साथ व्यापी व्यापक भाव होने से ईश्वर का अभाव नहीं होगा तो अभाव नहीं होगा तो अपने से ईश्वर को अलग कर नहीं सकता हो। कर नहीं सकता तो इस ज्ञान के होने पर ईश्वर को तो मैं अलग कर ही नहीं सकता उसमें अब उसको अपना और ईश्वर का साथ साथ ज्ञान होता रहेगा प्रकृति का ज्ञान अनिवार्य इसलिए नहीं है कि प्रकृति जीवात्मा दोनों के एक होने से दोनों अलग अलग पूरे हो जाएंगे उस तो अनिकर्ष के अभाव में प्रकृति का तो ज्ञान बंद हो जाएगा उसका सीधी अनुभूति नहीं होगी लेकिन ईश्वर वाली अनुभूति होगी और वैसे भी यानी पूरी जो पूर्ण अवस्था होगी सत्य यानी स्वरूप प्रतिष्ठा वाली भी यानी जो अंतिम अवस्था होती है अंतिम अवस्था में जो कुछ भी है सभी का ज्ञान होगा उसको मैं हूँ ये भी जान होगा प्रकृति है ये भी जान होगा ईश्वर है ये सब जब जान होंगे उसको यानी चित्त जो है ना उस तरह का बन जाएगा बुद्धि का अभाव नहीं वो बताया न सात प्रकार की बुद्धि होती है तब ये सब दग्धबीज होने के बाद की बात है तो सात प्रकार की बुद्धि में सब आता है फिर तो वो कालांतर में जो अंतिम अवस्था होगी उसमें भी ये सब हो जाएगा फिर से जैसे अब है वैसे हो जाएगा वो लेकिन बुद्धि क्रम से होगा पहले नहीं होगा पहले केवल इतना ही हुआ कि मैं हूँ तो इसलिए दोनों ले सकते हैं यहाँ पर जब पूरा अर्थ लेना हो स्वरूप अवस्था का तो व्याप व्यापक भाव सहित ईश्वर के रूप में स्थित है वो ईश्वर के साथ तो कहीं ईश्वर मतलब छूट ना जाए उस दृष्टि से तो दो दोनों को लेना होता है लेकिन ये पंक्ति के साथ लगाएंगे वो तो इसमें इतना करना पड़ेगा कि पहले पहले जो होगा उसको ऐसे होगा उसमें लगेगा कि मैं केवल हूँ इतना लगेगा यानी इस अवस्था में जाने के बाद फिर क्या होता है प्रकृति यानी शरीर से जब अपना पार्थक्य अट जाता है बुद्धि से भी उस समय जीवात्मा को लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ कुछ नहीं है मेरे साथ ईश्वर का भी जानने होता है शरीर का और संसार के साथ भी संबंध कट जाता है उस तो समय इसको बहुत अधिक भय लगने लगता है भयंकर भय की स्थिति होती है यानी कुछ भी नहीं देखता है नकार दिखता है इसको अपना भी डर लगता है कि मैं क्या करूं कहां जाऊंगा, मैं किस पर रहूंगा आधार ही नहीं दिखता है तो उस भय की अवस्था में फिर से ये आश्रय चाहता है तो उस आश्रय के लिए अपनी नित्यता का मतलब फिर से स्मरण करके घबराना तो छोड़ देता है डरना तो छोड़ देता है नष्ट हो जाऊंगा, इस भय से तो ऊपर उठ जाता है लेकिन वो खालीपन वाला नहीं जाता है उसका उसमें रहता है मैं अकेले फिर करूं क्या तो उस अवस्था में फिर चूंकि पीछे के सब प्रमाण रहते हैं कि ईश्वर होता है अब वो ईश्वर को वहाँ से याद करता है तो वास्तविक में ईश्वर पर निधान जो होता है उस अवस्था में शुरू होता है हाँ सारा समाप्त जब कट जाएगा ना पूरा का पूरा वहाँ सोस्वामी संबंध पूरा कटता है उसके कटने पर अब जो ईश्वर की अपेक्षा कर रहा है वो वास्तविक अपेक्षा है उसके पहले उसका शाब्दिक होता है सुना सुनाया यह है यह शब्द प्रमाण के बल से करता है वो काम वहाँ उसका सीधा अपनी अपेक्षा होती है जागृत वास्तविक जिज्ञासा जिसको कहते हैं अपनी तरफ से करता है अब वो तो वो ईश्वर परिणिदान की वास्तविक की शुरुआत है।, है हाँ वहाँ से वास्तविक बनता है उस समय अब जो प्रार्थना करेगा उसको ईश्वर सुनते हैं अब सुनने के बाद उसको फिर जान देते हैं ज्ञान ईश्वर का प्रकट होता है तब तो उसको लगने लग जाता है हाँ मैं तो सब हूँ अब चिंता नहीं है ज्ञान की अनुभूति उसको आनंद की होने लग जाती है वहाँ से उसका सारा भय जाता है और मैं क्या करूँ ये सब फिर हट जाता है अपने आप फिर यानी कि अभाव कुछ अपेक्षा नाम की चीज़ अब नहीं रहती नहीं तो उसमें अपेक्षा खटकती रहती बेचैनी होती उसमें असंप्रजात में होता है ये सबात तो हाँ संप्रजात होने के बाद भी सारी वृत्तियां रुक गई उसकी और असंप्रजात में एक प्रकार से घुसकी आ गया वो अपने आप को अब खड़ा देखता है और कुछ नहीं है लेकिन मैं हूं जहाँता मात्र तो ये अब अपने में स्थित है नहीं अपने से ही संबंधित ज्ञान हो रहा है उसकी बुद्धि हो रही है तो ये स्वरूप प्रतिष्ठा है या सो अवस्था है, तो है? हाँ दृष्टा दृष्टि वही जीवात्मा ही है तो तो तो तो यही मैंने कहा ना कि इसको आरंभिक रूप में लेंगे तो केवल जीवात्मा होगा अर्थ लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि पूरे में फिर ईश्वर भी रहता है व्यापक होने के कारण वो बाद में इसका ईश्वर ये हो जाता है क्योंकि योगा व्यास का जो फल है वो ईश्वर का ज्ञान करना है अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है करना तमीम तमें तो आदि जो कहा है ना ईश्वर को जाने बिना कुछ नहीं होता है तो इतने योगा व्यास करने से अपने आप को जान लिया इसमें कुछ नहीं है वास्तविक फल नहीं है यह फल तो ईश्वर को ज्ञान होने पर पूरा मिलेगा तो इसलिए उस अर्थ को यहाँ लगाएंगे जब लगाएंगे तो दृष्टार्थ यहाँ ईश्वर हो जाएगा दृष्टा के स्वरूप में वैसे दृष्टा माने यही जो जीवात्मा था उसकी अपने स्वरूप में स्थिति होती है और वो स्वरूप स्थिति ऐसी है वो ईश्वर युक्त होती है जैसे कैवल्य में हर्ष में ईश्वर से संबंध देखता है अपने को ऐसे यहाँ भी देखता अवतरणी का क्या है यानी पीछे जो ज्ञान उसका था बंद जब हो गया सारा हाँ यानी जो अब तक समाधि में जान रहा था न संप्रजात में ये प्रकृति ये मन है बुद्धि है अंकार है स्थूलभूत है तनमात्रा है मन है इंद्रियां है ये सब है ये सब सब जान हो रहा था उसमें और ये सारा जान बंद हो गया अब बंद हो जाने पर अब कैसा होगा उसको अंधकार होगा क्या होगा तो वो बताया कि उसमें कैसा हो जाता है जानता हुआ तो कह रहे हैं कि जानता हुआ अपने आप को जान रहा होता है ऐसा हो जाता है यानी सर्वथा अभाव नहीं दिखाया तो यानी इसमें क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा और भी बाहर से अर्थ लेना पड़ेगा अध्यार इसमें साथ साथ चलेंगे सीमित अर्थ लेने पर पूरा अर्थ नहीं निकलेगा इसलिए शब्दों में और सारा शब्दों में एक साथ नहीं आता है आप जंगल में जाके खड़े हो जाओ पहले दिन कुछ नहीं दिखेगा आपको आंख ठीक ठाक रहेगी तो भी दूसरे दिन जाएंगे तो कुछ और दिख जाएगा तीसरे दिन कुछ और दिख जाएगा लेकिन पहले दिन कुछ नहीं देखा और आंख वही रहेगी तो वैसे इसमें भी होता है शब्दों में भी अर्थ जब लेते हैं तो कई चीज़ें साथ में जुड़ती है शब्दों को लेते हैं तो सीमित हो जाते हैं फिर अर्थ इसलिए शब्द से फिर अर्थ में जाते हैं अर्थ में जाने के बाद कई चीज़ें आ जाएगी लेकिन दरवाज़ा में अभी वही दिखेगा एक ही एक बार में एक ही शब्द पढ़ सकते हैं दो नहीं पढ़ पाएंगे तो शब्द क्या होता है अर्थ का संकेतक होता है इस नियम के मानने पर अब वहाँ सारी संगतियाँ लग जाती है इन पुस्तक जो होगा ग्रंथ होगा वो केवल शब्द ही होता है वो अर्थ नहीं होता है इसलिए वहाँ एक बार में सारा अर्थ दिखेगा नहीं तो दोनों की संगति लगाने के लिए ऐसे करना होता है दृष्टु स्वरूप कहीं पर पूरे को लेकर के अर्थ करेंगे तो स्वामी दयानंद वाला जो अर्थ है वो पूरे को लेकर के बाकी जो भाषा रहे हैं केवल शब्दों को लेकर करते हैं इधर से करते हैं तदानीम तदानिम माने उस अवस्था में जब सारी वृत्तियां रुक गई हाँ यानी निरुद्ध हो गया निरुद्धवस्था आ गई ना सारी सर्ववृत्ति निरोध हो गया तो निरोध की वो अपनी अवस्था है तो उसको कहते हैं उस समय अब क्या होगा तो तदानिम स्वरूप प्रतिष्ठा जीवात्मा हाँ शक्ति जो है जीवात्मा जो है वो स्वरूप प्रतिष्ठा वाला हो जाता है और कैसा होता है जैसे कैवल्य में होता है कैवल्य में और उसके साथ कोई नहीं रहता अकेला रहता है यानी उसके स्वरूप से जुड़ के कोई संबंध नहीं रहता है कैबल मैंने मोक्ष में जिसमें प्रकृति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है वो अवस्था में अकेला रहता है वो कोई नहीं रहता है वैसे ही इस समाधि में भी उसको दिखने लगता है निमुक्ति में कैसे रहेगा वहाँ वही समाधि में उसको दिख जाता है ऐसे रहेंगे ये चिति शक्ति का विशेषण है तो स्वरूप प्रतिष्ठा यश्याप में अवस्थित होना जिसकी अवस्था है स्थिति है अपने आप में स्थित हो जाना हाँ जिसका स्वरूप प्रतिष्ठा ही रूप है जिसका ऐसे समास होगा इसका अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा यस्य सा स्वरूप प्रतिष्ठा अपने ही रूप में जिसकी अवस्थिति है वो स्वरूप प्रतिष्ठा चिति ही शक्ति वो विशेषण स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ स्वरूप प्रतिष्ठा बन गया पुरुष कहेंगे तो स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाएगा हाँ आप तो विद्युत तो भवती तथापि भवती न तथा अब यहाँ से क्या हो गया स्वरूप प्रतिष्ठा का मतलब वर्णन हो गया अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि केवल में ये स्थिति होती है और व्युत्थान चित्ते तू, जब निरुद्ध चित्त नहीं है यानी कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि योगा चित्त अथा योगाुशासनम पढ़ लिया आपने तो समाधि के बारे में जान लिया योग निरोधा वो भी हो गया लग गई समाधि मुक्ति में भी चले गए अब क्या होगा लेकिन बैठे तो वहीं वही हैं यानी कि इतना पढ़ने के बाद भी वो होता नहीं है तो नहीं होता है तो क्या होगा फिर से अब दूर आएंगे तो एक बार वर्णन करने में वर्णन कर दिया लेकिन फिर वहीं आ गया कि मान लो अब ये अवस्था नहीं है तो क्या होगा निर्स्वरू प्रतिष्ठा नहीं बनी निरुद्ध अवस्था नहीं हुई तो बाकी समय क्या होता है तो उसके लिए आराम कर दिया कि वो है विथान चित्त वो सब ये तीनों में आ जाएगा फिर तीनों में हाँ दोनों को छोड़ करके के हाँ और एक क्रम रहेगा पहले निरुद्ध से इसमें आएगा एकाग्र में आएगा उतरते समय हाँ तो यहाँ निरुद्ध की अपेक्षा से एकाग्र भी वित्थान है हाँ, और एकाग्र की अपेक्षा से बाकी तीन ये वित्थान है तो अब इसमें दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर निरुद्ध की अपेक्षा से ले लेंगे, लेंगे तो वित्तान अर्थ का होगा संप्रजात में फिर जब वापस आ जाता है और सम्प्रजात से भी नीचे गिरा देंगे तो अब वो फिर लौकिक स्थिति जो थी उसमें आ गया तो उसमें समय वित्थित चित्ते तो सती तथापि न तथा भवंती तो अब ये जो कह रहा है कि निरुद्ध चित्त में उसका अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा होती है लेकिन स्वरूप प्रतिष्ठा से भिन्न स्थिति जो विथान की है उसमें फिर क्या होता है व्यथित चित्ते तो सती तथा अपी यानी जैसा वो निरुद्ध चित्त में होता है या कैवल्य में मुक्ति में होता है वैसा ही होता हुआ सती तू तथा यानी स्वरूपता वैसा ही रहता है तब भी तो वैसा ही होता हुआ न तदानिम तथा भवंती फिर भी वो वैसा नहीं रहता है यानी कि कोई व्यक्ति कहीं चला गया दूसरे गांव में नगर में और वही अपने घर में है एक बार तो घर में भी क्या है ना कोई उसके साथ नहीं अकेला है और अब नगर में चला गया कहीं या मेले में चला गया लेकिन कोई परिचित नहीं उसका है तो वो कैसा है अब पहले जैसा ही है ना वो सबके साथ होते हुए भी वो अकेला ही है जब तक तो कोई परिचित नहीं मिलेगा वो क्या कहेगा वो ईद कहेगा मैं अकेला अकेला घूम रहा था मेले में उन मेला में कभी कोई अकेला होता है क्या इन बोलने में तो यही होगा ना कि कोई नहीं था मेरे साथ में अकेला घूम रहा था भाई मेला में घूम रहे अकेला क्या मतलब इसका अर्थ यही है कि मेरा परिचित नहीं था कोई तो जैसे अकेले में होता हुआ अभी जैसा अकेला वो साफ सबके साथ भी वैसा ही रहता है तो विथान में भी यही वही कह रहा है कि विथान चित्त में तथा तू सती विथान चित्ते तू सती तथा अपि बिथान चित्त में वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित स्वभाव वाला होता हुआ भी हाँ अपने उस स्वभाव वाला होता हुआ भी उसका जो स्वभाव है ना वो हटता नहीं है यहाँ पिथान में होने पर भी वहाँ भी तो यही रहेगा ना चेतन रहेगा वो नहीं ये स्वरूप से नहीं बदलता है स्वरूपता तो तब भी वही रहता है नहीं नहीं नमक को और मीठे को मिला दिया आपने तो अब क्या होगा मीठा मि, नमक तो नहीं होगा ना वो नमक मीठा नहीं होगा लेकिन दोनों मिला हुआ जब रहेगा तो मीठा मीठा जैसा नहीं लगेगा नमक नमक जैसा नहीं लगेगा लेकिन रहेंगे तो दोनों भाई नमक तो नमक ही रहेगा ना मीठा मीठा ही रहता है वो दोनों थोड़े मिलते हैं आपस में वो दो हमारी जीवा की दृष्टि से पकड़ में नहीं आते अलग अलग नहीं तो यही है नहीं मानना नहीं है यहाँ यानी दो अंतर है यहाँ वेद है स्वरूप से वैसा ही होता हुआ हाँ लेकिन न तथा भवंती यानी वृत्तियों के संबंध से फिर वैसा नहीं रहता है वैसा नहीं। फिर वैसा नहीं रहता है तथापि भवंती स्वरूपता वैसा होता हुआ भी न तथा वैसा नहीं होता है यानी वृत्तियों के कारण अपने को बदला हुआ देखता है जिस तरह की उसकी वृत्तियाँ बन जाएगी यानी जो केवल चेतन स्वरूप था ना उसका चेती मात्र वो बुद्धि जैसा हो जाएगा जैसी बुद्धि बनेगी बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य हो जाएगा जैसा उसका है, हाँ।, में वैसा नहीं है। नहीं। हाँ नहीं हाँ यानी कि अब जैसे अभी पुरुष शरीर में तो लग रहा है ना पुरुष लेकिन आत्मा ही तो है ना अभी आत्महत्य तो नहीं गया है फिर भी अब आत्मा जैसे नहीं लग रहा है तो होता हुआ भी तथा न बबंती वैसा होता हुआ भी वैसा होता नहीं है या अपने स्वरूप वाला होता हुआ अपने स्वरूप जैसा प्रतीत नहीं होता है ये तो फिर क्या होता है कथम तरही तथापि भवनती स्वरूप वाला होता हुआ भी न तथा अगर वैसा नहीं होता है तो कैसा होता है फिर कदम तरी फिर कैसा होता है तो दर्शित विषयत्वात विषयत्वात्नी विषय उसको दिखाए जाते हैं इस कारण से विषयों के अनुसार अपने को देखने वाला होने से वृत्त हाँ दर्शित विषय वाला होने से यानी विषयों के अनुसार अपने को देखने वाला होने से भी कह सकते हैं या विषय उसको दिखाए जाते हैं इस कारण से वृत्ति सारूप्यम इतरत्र उस दूसरी अवस्था में इतरत्र यानी वितत्थान की अवस्था में वृत्ति सारूप्यम बहती उसकी स्थिति वृत्ति सारूप्य वाली उसकी स्थिति होती है यानी व्यत्थाने या चित्त वृत्त वित्थान अवस्था में या जो जैसी चित्तवृत्ति चित्त की वृत्तियां होती हैं या जो वृत्तियां होती है तद अविशिष्ट वृत्ति उससे अभिन्न वृत्ति वाला उससे अभिन्न अनुभूति वाला पुरुष पुरुष होता है जैसी उसको अनुभूति होने लगती अपने आप को वैसे ही मानने लगता है विद्या थोड़ी पढ़ लिया तो अब उसको लगने लगता है मैं विद्वान ही हूँ मूर्ख तुम्हें कहाँ से हूँ किधर से हूँ कहीं से नहीं लगता है वो बालक होता है वो तो अपना मारता रहता हाथ कहीं कहीं उसमें उसको नहीं लगता है मैं विद्वान हूँ तो यही है कि यहाँ वित्थान अवस्था में जो भी उसकी वृत्तियाँ होती है चित्त की उससे अपने आप को अभिन्न मानता है इन नहीं समझता है ऐसा ही पुरुष होता है तथा चोक्तम ऐसा ही कहीं पर कहा है एकमेव दर्शनम ख्या दर्शनम एक ही उसको ज्ञान होता है और जैसा ख्याति होती है नहीं ज्ञान वृत्ति जैसी उत्पन्न हो रही होती है वैसा ही ज्ञान होता है ये दूसरा ज्ञान नहीं होता है मैं दृष्टा एक ज्ञान और ये दृश्य ये दो ज्ञान नहीं होते उसको केवल दृश्य वाला ही ज्ञान होता है नहीं, यानी जो अनुभूति हो रही होती है वही एक दर्शन होता है वही एक ज्ञान होता है वहाँ पर तो नहीं भी बिथान अवस्था में उसकी जो अनुभूति होती है वो एक ही प्रकार की होती है। हाँ एक ही दर्शन होता है एक ही जान होता है उसको इसके भी दो अर्थ किए हुए हैं यानी कि जब असंप्रजात से संप्रजात में उतर के आया वित्थान का अर्थ यदि वो लेते हैं तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि इस अवस्था में भी उसको मैं और ये अलग है यह ज्ञान बना रहता है इस सवादी अवस्था में निरोध में दुषको हो ही रहा था कि हम दोनों अलग अलग हैं लेकिन उतर जाने पर भी वो बुद्धि इसकी जाती नहीं है स्मार्ट बुद्धि वही बनी रहती है उसकी नहीं तत्व ज्ञान उसका मिटता नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं रहता है प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है पर वो तत्व ज्ञान इसका बना रहता है हाँ यानी फिर भी अपने आप को मतलब अज्ञान से युक्त नहीं करता है जो विवेकी व्यक्ति हो जाता है उस वो व्यवहार काल में भी नहीं हर चीज़ के साथ अपना तादात्म नहीं करता है उसका ज्ञान जो बना रहता है और अविवेकी होती है हो, बदल देता है वो तो वित्थान से यानी असंप्रजात से संप्रजात में आने को अगर विधान कहेंगे तो उसका ये अर्थ होगा स्वामी दयानंद ने ये वाला अर्थ किया है दूसरा हाँ हाँ यानी ख्याति का अर्थ केवल ज्ञान करेंगे एकमेव दर्शन तो ख्याति दर्शन ज्ञान वृत्ति सब पर्याय अलग अर्थ नहीं होता है कुछ तो उसमें होगा कि उसको एक ही ज्ञान होता है यानी बुद्धि जैसे होगी वैसे ही जानेगा अपने को उससे भिन्न नहीं जानेगा तो हाँ तो अर्थ का तो है। ये तो हाँ कहीं क्योंकि ख्याति का अर्थ कहीं कहीं विवेक होता है ख्याति पर्यवसानम चित्त चेष्टितम वहाँ ख्यात विवेक ख्याति है हाँ होगा ना उत्पन्न होगा वो हो। तो ख्यातिकार्थ वहाँ विवेक ज्ञान हो गया और यहाँ ख्याति का अर्थ होगा केवल ज्ञान हाँ दर्शित विषय वाला होने से जैसा भी ज्ञान होगा हाँ दर्शित विषय वाला होने से यानी जो भी उसको जैसा भी विषय आता है वैसे ही देखता है तो अब चूंकि वो विधान में आ गया है। तो अब कैसा देखेगा मिला जुलगुला देखेगा वो तो उसको एक ही ज्ञान होगा यानी दो ज्ञान नहीं होगा अपने स्वरूप का अलग से बोध नहीं होगा बुद्धि शरीर आदि से संबद्ध उत्पन्न होगी उसको तो वो वैसा ही अनुभव करेगा अपने को वहाँ तो तो तो भी, तो भी, भी दर्शित भी है चूंकि वो देख चुका है उस विषय को यानी वहाँ भी विवेक उसका काम कर रहा होता है तो विवेक काम कर रहा है तो वैसा उसको अनुभव भी होता है ऐसा लगता है कि मैं दोनों एक तो नहीं हो सकता तो उसके ज्ञान मतलब नहीं बदलते हैं ख्याति रेव दर्शन उसको विवेक ख्याति जैसा ही होता रहता है हाँ सामान्य का तो जो अविवेक है उसको तो घुला मिला जान होता रहेगा लेकिन जिसको विवेक वैरागी हो गया है उसका जान नहीं बदलेगा हाँ उस विषय में वो दर्शित रहेगा उसकी बुद्धि तब भी वही उठेगी उसको पार्थक्य दिखेगा तब भी तो उसके लिए कहेंगे एकमेव ज्ञान जो वहाँ हो रहा था ज्ञान वही ज्ञान यहाँ हो रहा है उसको, वही होता रहेगा दूसरा नहीं बदलेगा तो वहां थो, वहां थो थो नहीं, था था। नहीं आत्मा अलग है परमात्मा अलग है जो जान वो जो ज्ञान वो वहाँ हो रहा था यहाँ भी यही ज्ञान होगा आत्मा अलग है परमात्मा हाँ तो इस दृष्टि में ज्ञान में भेद नहीं हुआ ना ज्ञान वही रह गया वही जान हो यहाँ भी हो रहा है एकमें दर्शन एक ही जान होता है दूसरा नहीं होता है उसको तो ये यानी अवस्था को अब किस रूप में विशेषित कर रहे हैं उसके अनुसार थोड़ा अर्थ बदलेगा ये मूल चीज़ है कि इसको जो भी जैसी बुद्धि होती है उत्पन्न वैसी अनुभूति होती है विवेक बुद्धि हो रही है तो विवेक अनुभूति होगी और विवेक बुद्धि हो रही है तो विवेक अनुभूति होगी उसमें नियम में वो नहीं आ रहा है दर्शित विषय में उसमें अंतराल वो भेद नहीं दिखता है वो एक जैसे ही होता रहेगा तथा चूत्र में एकमे दर्शनम एक ही ज्ञान होता है ख्याम ख्याति का ही ज्ञान होता रहता है। है चित्तम शब्द पढ़ा हुआ मन मन के लिए। या हैल्पम मन यानी चुंबक के समान होता है यशकांत मणि चुंबक को कहते हैं कल्पम मे सदृशम सदृश सद्रिश अनुरूप चित्त स... अयकांत मणि के अयकांत मानी चुंबक भी कह सकते हैं स्फटिक भी कह सकते हैं इन मणियों के समान होता है जो सनिधि मात्रोपकारी निकटता मात्र से उपकारी होता है पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है उसका सहायक होता है सनिकर्ष मात्र से सहायक होता है दृश्यत्व न और दृश्य होने के कारण स्वंभवती संपत्ति होता है पुरुष से स्वामी न स्वामी जो पुरुष है उसकी वह संपत्ति होता है सन्निधिमात्र उपकारी होने के कारण दृश्य दृश्य रूप में इन पुरुष जो होता है हर समय उसी बुद्धि को चित्त को मन को देखता रहता है और किसी को नहीं देखता है यहाँ जो भी आप पेड़ देख रहे हैं तो सीधे पेड़ नहीं आप देखते पेड़ का जैसे टीवी में देख रहे हैं ना तो टीवी में जो भी चित्र दिख रहा होता है वो साक्षात तो नहीं होता है तो अपने को अर्थ में केवल टीवी वी दिखती है आत्मा मन रूपी टीवी को केवल देखता रहता है दिन भर कभी नहीं बंद करता है वो इसलिए मन उसका दृश्य है टीवी जैसे अपनी चीज होती संपत्ति होती है उसको हम देखते रहते हैं ऐसी मन को भी आत्मा हर्स में देखता रहता है वो दृश्य होने के कारण वो क्या होता है वो उसका स्वम होता है उसकी संपत्ति होता है वो दृश्य होने के कारण मन का मन जो है दृश्य है जीवात्मा का यानी मन को ही देखता रहता है ना वो दृश्य उसका हो गया मन में वो विषय आते हैं हाँ दृश्य न दृश्य होने के कारण हाँ हाँ दृश्य होने के कारण सनिधि मात्र से उपकारी निकटता मात्र से उपकारी सहायक और दृश्य होने के कारण स्वम रूप स्वम भवती संपत्ति होती होता है स्वामी पुरुष का पुरुष जो स्वामी है उसका तस्यास्त चित्तवृत्ति बोधे तस्मात्लिए तस्मात चित्त वृत्ति बोधे चित्त की वृत्तियों को जानते समय या चित्त की वृत्तियों को बोध करने के जानने के प्रसंग में पुरुष से अनादि संबंधो हेतु पुरुष का जो है अनादि संबंध कारण है इसमें यानी मन और पुरुष का संबंध क्यों होता है इसमें कुछ नहीं कारण है अनादि काल से ऐसा होता रहता है इसमें कोई बीच में ऐसा कोई कारण विशेष आयो हो जिस कारण से चित इसका संपत्ति बनी हो ऐसा नहीं होता है अनादि काल से ऐसा ही होता रहता है तो अनादि काल से जीवात्मा और प्रकृति का जो संबंध होता है वो अनादिकालीन है निवित विषय के अभाव में तो वृद्धि नहीं है तो रुकीगी क्या हाँ बुद्धि बोधात्मा हाँ दुद्धी दुद्धी हाँ तो दुद्धे दुद्धे कोई भेद नहीं है यानी बुद्धि जो उत्पन्न हो रही है विषय से संबंधित उसको बोध उसको जानने स्वरूप वाला है उसको जानता रहता है और दृश्य है ये उसको ज्ञात होता रहता है लेकिन बुद्धि निर्विषय ही नहीं होती है ना कभी वो साथ ही साथ रहेगी हाँ तो कभी उसने ये बोल दिया ना कि ये क्या नाम है राम के पिता दशरथ थे वो किसी ने बोल दिया नहीं भरत के पिता थे अब इसमें क्या करेंगे भाई दोनों का है जब तो किसी के भी नाम बोला जा सकता है दृश्य का और बुद्धि का अनिवार्य रूप से संबंध है इसलिए चाहे दृश्य के संबंध से कह दो वो देखने वाला है या जान के संबंध से कह दो ये बुद्धि के माध्यम से विषय को देखने वाला है जानने वाला है कैसे भी कहो वो तीनों एक साथ ही रहेंगे ना देखने वाला दिखने वाला पदार्थ और दिखने अनुभूति जो है ये तीनों एक साथ रहेगी हाँ तो हाँ यानी कि बुद्धि जो होगी ना जिसका बोध होगा वो दृश्य से संबंधित होगी विषय से, से नहीं पहले वाली नहीं वो संप्रजात असंप्रजात सभी में उसका स्वरूप तो वही रहेगा ना केवल विषय बदलेंगे संप्रजात के विषय कुछ हो जाएंगे असम्प्रजात के विषय कुछ हो जाएंगे विषय के अनुरूप हुआ बुद्धि बनेगी उसकी तो उसका दृष्टिभाव तो सब जगह एक ही भाव जैसा है यानी निरुद्ध अवस्था में बुद्धि बोधात्मा होता है और व्युत्थान में बुद्धि बोधात्मा नहीं होता ऐसा नहीं कहा ना दोनों में ही रहता है बुद्धि बोधात्मा अंतर क्या मानेंगे उसका विषय के अनु एक बार में विषय होता है उसके सामने तो विषय को जान रहा होता है दूसरी में विषय नहीं होता है तो केवल अपने को जान रहा होता है ये में विषय बन जाता है ऐसे हो जाता है ठीक ओ